चार्य के द्वारा प्रणीत है उपदेश इसमें हजार अन उपदेश है केवल आत्मचिंतन केवल आत्म भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से जो है आत्मा को मैं शरीर नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ ये सबको भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से जहाँ पे, जहां पे जो जो बोल रहे कि एक वस्तु कभी भी दुष्ट नहीं हो सकता जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा यदि होना है तो पूरा फिर नया बदल के पड़ेगा जो गाय है उसको यदि भैंस होना है अथवा घोड़ा होना है कुत्ता तो होना है तो मर के नया जन्म लेकर के आना पड़ेगा तो इसलिए जो जो आत्मा है मतलब जो शुद्ध है वो वो जीव का भी हो नहीं सकता वो जो है ऐसे भ्रांति से अपने को ऐसा मतलब प्रतिति मात्र होती है परंतु वास्तविक उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है तो उसको मन में रखते हुए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो शरीर के साथ जब तक तादात्मा रहेगा तब तक तुम तो प्रिय और अप्रिय से बच नहीं सकते ये अच्छा है ये ये ना रहेगा। परंतु शरीर के साथ तादात्मा छोड़ जाने पर फिर जो है प्रिय अप्रिय तो आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा यही जो है मतलब कोई वस्तु को देख करके प्रियता की बुद्धि उत्पन्न हो रहा है प्राप्ति होने की इच्छा हो इच्छा कैसा मन में हो रहा है अभी अपने आप ही देख सकते हैं से पता लगेगा कि हमारे धीरे-धीरे शुद्ध शुद्ध हो रहा है है होते होते हैं और उसी से से व्यक्ति संसार बंधन मुक्त हो सकता है। तो अब जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ना प्रिया प्रिय उक्ते देह जो क्रिया हेतु तस्मातान क्रिया त्यजे जब तक शरीर का है तब तक तुम प्रिय से बच नहीं सकते हो जाएंगे तो क्रिया भी नहीं है क्रिया का फल भी नहीं है देह क्रियाफल देहर को क्रियाफल नहीं है देह जोग क्रिया हेतु शरीर का जो क्यों होता है क्रिया के कर्म के कारण कर्म के कारण शरीर प्राप्त होता है इसलिए देह जो क्रिया हेतु के साथ तो तो देने के लिए फिर कर्म क्यों करते कर्म को छोड़ दो कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म खाना पीना कर्म नहीं ध्यान रखना जो नित्य सामाविक शरी शरीर धारण शरीर जात्रा के लिए जो कर्म है उसको लेकर के नहीं बोलना है लोकांतर में कालांतर में जाकर के अच्छा फल भोगूंगा भावना से जो कर्म किया जाता है लोकांतर का में कर्म के लिए तो दुख ही रहोगे इसलिए क्या करना चाहिए तस्मात वेद्त क्रिया त्याज इसलिए बुद्धिमान विवेक व्यक्ति को क्या करना चाहिए भूत भव उद्भव करो ईश्वर को कर्म संगीतन मतलब सृष्टि को बना के रखने के लिए भगवान के उद्देश्य में शक्त शास्त्रीय कर्म जा, किया जाते हैं, हैं, बस उसी को को कहते उसको करने कर, करना चाहिए। तक कल हम पढ़ लिए थे, आज नंबर से शुरू होगा ठीक है कितना नंबर से हो आशामी जी, आशामी जी, शुरू होगा आज से शुरू होगा। ठीक कर्म स्वात्मा स्वतंत्र चेत कर्मस्वात्मा स्वतंत्रे निवृत्त चथयतावृत्त्यता अदीहत् फले कार्य ज्ञाते क्या क्रिया अदीहते फले कार्य ज्ञाते कुरिया क्रिया कर्मस्वात्मा स्वतंत्रस्ेत निवृत्त अदी हे फल स्वात्म स्वतंत्रता फले कार्य कथम क्रिया सुंदर बोलते देखिए कर्म सु आत्मा स्वतंत्र शास्त्र ने जो कर्म का विधान किया उस कर्म का विधान करने शास्त्र ने किया परंतु तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस विषय में हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में स्वतंत्रता शा, शास्त्र आपसे नहीं छा इतना ही बोलते हैं कि तुम ये चाहते हो तो इसके लिए कर्म करो ये वाषणा तो हमारी आपनी है तदन तो कर्म को चयन करते हैं कौन कर्म को करेंगे कौन कर्म को नहीं करेंगे कर्म सु आत्मा स्वतंत्र चेत यदि कर्म करने में हमारे स्वतंत्रता है तो कर्म छोड़ने में भी हमें स्वतंत्रता है निश्चित कर सकते। कर्म, सु आत्मा शतन, तो कर्म छोड़ने में भी हमारे स्वतंत्रता है क्यों हम कुछ फल को प्राप्त करना चाहते हैं जो फल कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता इसीलिए हम कर्म छोड़ेंगे कर्म करने से कुछ फल प्राप्त होते हैं कर्म छोड़ने से कुछ फल प्राप्त होते हैं विचार विचारूर्वक कर्म छोड़ने से कुछ और फल प्राप्त होता है और कर्म करने में अथवा नहीं करने में स्वतंत्रता है और हम जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं उस फल को प्राप्त करने के लिए कर्म छोड़ना उसके लिए विधान है था। तो कर, अमे तो करने में क्या नुकसान है शास्त्री तो बोल रहे हैं शास्त्र विधान कर रहे शास्त्र विधान नहीं अशास्त्रीय काम आप नहीं कर रहे हैं अशास्त्रीय नहीं करना चाहिए बस परंतु ये जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्राह्मण पुरुष स्त्री इसके आधार पर शास्त्र में जो कर्म विधान किया उस कर्म को करने की आवश्यकता कि क्या है अपेक्षा तो नहीं रखते हैं इसलिए मत मैत्री वृद्धि हम तेन जम जेनो न हम अमृता शम मैं इस कर्म धन दौलत से क्या करूं जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता कर्म सु आत्मा स्वतंत्र से कर्म से निवृत्त होने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो, हो। फल जो कोई कार्य रूप नहीं है जो देह रूप नहीं है अदेहत्य कार्य फल अकार्य मतलब जो कार्य मतलब इफेक्ट आत्मा कोई इफेक्ट नहीं है फल तो इस प्रकार की फल को जी हम प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त तो करने के लिए यही है कि शास्त्रीय आदि को छोड़ करके आत्मचिंतन करना आत्मलोक प्राप्ति के लिए साधन है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि जिस आप हमारे लक्ष्य के अनुसार जीवन की स्थिति के अनुसार हमारे कर्म होते हैं ये दिखाया तो हमने लक्ष्य किया कि मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा तो नहीं बैठना चाहिए है कि कर्म करने में तुम हो इसलिए कर्म छोड़ने में भी तुम्हारी स्वतंत्रता है क्यों कर्म कर के तुम कालांतर में लोकान्तर में कुल फल प्राप्त कुछ फल प्राप्त करना चाहते है हम लोग परंतु और कोई व्यक्ति बस आत्मज्ञान के बिना कुछ नहीं चाहते हम उसको परंतु इसको समझने के लिए पहले हमको कुछ दिन कर्म को हमारे वर्ण और आश्रमित कर्म को के निष्काम करक करके आत्मनिष्ठा लाना चाहिए आत्मनिष्ठा लाने के बाद फिर आप कर्म छोड़ देना चाहिए आत्मनिष्ठ लाकर क्रिया, तो क्रिया के फल के रूप में हम जो प्राप्त करेंगे वो कोई देह के माध्यम से होगा इसीलिए जो देह रूप नहीं है उस ये जब हमने जान लिया तो कथम क्रिया को याद फिर क्रिया कैसे करना चाहिए कथम कैसे कर सकता है कथम क्रिया तक हो ही नहीं सकता है देखो एकत्र ने कर्म को विधान के किस आधार पर जाति और आश्रम वर्ण और आश्रम का आधार पर इसलिए बोलते हैं जात्यादीन सं निर्मितम कर्मनाम नुध निमितम कर्म न बुध कर्म हेतु विरुद्ध जत श्रत स्मरे ज्यादीन सरित्यज नि कर्मणुध कर्म हेतु विरुद्ध जत स्व शस्त्रत स्मरेदीन सन् परज निमित कर्मण बुध कर्म हेतु विरुद्ध जत स्वरूप जात्यादीन सन परित उसको भाव को मन से से हटा दो क्यों वही जो है कर्म के लिए निमित्त तो बनता है तो बुध बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए बुध कर्मनाम बुद्धिमान व्यक्ति कर्म नाम निमित्त जामित है कि इसीलिए बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति बुध कर्म नाम निमित्तम जात्याधीन समित जा सम्मेद त्याग करके भावना को मन से निकाल देना है क्या कि मैं ब्राह्मण क्षत्रियो मैं लिए कुछ नहीं मैं, मैं ब्राह्मण और उसका विरुद्ध हेतु क्या है शूद्र नहीं हो तत्वरूपम शास्त्र तो। जो शास्त्र से पता लगा स्मरे उसको चिंतन करना चाहिए उसको चिंतन करना चाहिए जात्यादीन जात्यादीन निमित्तम निमित्तम व्यक्ति कर्म के निमित्त जो ब्राह्मण जाताधीन संज निमित्तमुस्त प्रति ये सब को जाति आदि से लेकर आश्रम जाति वर्ण आश्रम और फिर जो और भी कोई कर्तव्य दायित्व मथाचार बोझ ले जाता उस, उसको त्याग करके कर्म कर्म हेतु हेतु विरुद्धम करने के लिए जो है उसके विरुद्ध विरुद्ध क्या भिरुद्ध है? मैं, मैं मनुष्य नहीं क्ष मैं ब्राह्मण न छत्र नीत शूद्र न ब्रह्मचारी न गृह मनस्थानंद रूप शुभ केवल तो तो पहला तो बस यही भावना को मन में रख करके कर्म को जो है शास्त्र कर्म के करने में जो निश्चित करते हैं वो उस भाव को मन में निरंतर बना के निरंतर बना बना के के रखे रखे तब है आगे साक्षात कर आत्मिका परियोम शुक्रम दीप्ति मदिश्य सर्वभूतेषु तानि आत्मकूते तस्ेयजथा पर्यगा व्योम बत्स शुक्र दी दीप्तिमश्यते शुक्र दीतिमश्यते आत्मकूतेषु ता तस्ेयथा पर्यगा व्योम बत्स शुक्र दीप्तिमश्य मंत्र मंत्र आता है शुक्रम शुक्रम आठ नंबर अकायम शुद्धम वहाँ पे भाषा ने ये दिखाया किसी को मन में आत्मिक सर्वभूतेषु एक ही आत्मा समस्त भूत में विद्यमान है समस्त भूत आत्मा एक भूता भूता आत्मनिता समस्त भूत उसी एक आत्मा में ता, तानि देखो द्वितीय बहुव प्रथम बहुवचन है तस्में आत्मा सर्वूतेशु एक आत्मा समस्त भूत विद्यमान है तत्पत का है। कहा से पता लगा आपको पर्यगात शुक्रम दीप्त मदिश्य थे आत्मा जो है सपर्यगात शुक्रम अकायम अभ्रणम परिसमानता चारों तरफ गया हुआ ऐसा कोई जगह नहीं, नहीं है जहां तो आत्मा नहीं है जहाँ कोई जगह रूप में दिखाई दे रहा मतलब है आकाश की सत्ता से नहीं था। पर सर्वम, के तरह हर जगह पे व्याप्त है शुक्र मतलब शुद्धम दीप्तिमत मतलब स्वयं प्रकाश है ऐसा आत्मा की स्वरूप है ये अभिष्ठ है ये शुक्रम अकायम शुद्धम उसमें जो है शुद्ध शरीर भी नहीं है, में विद्यमान और उस भूत आत्मा, में है। आत्मा समस्त भूत में समस्त भूत आत्मा में जस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मूत भी जानते सर्वसु भूत आत्मानी ज आप अपने में समस्त भूतों को और समस्त भूतों में अपने को इस प्रकार देखने के अभ्यास करने के फल फलस्वरूप किसी से कभी घृणा नहीं होता कभी घृणा नहीं होता किसी वस्तु के लिए शोक मोह हो नहीं होता मेरे है क्यों निश्चय है क्या सर्वो हर जगह पे मैं ही मैं अकेला और बोल रहे हैं आत्मय का सर्वभूतेश आत्मा अकेले समस्त समस्त भूत सम भ विषते क्यू आत्मा सर्व व्यापक है हर जगह पे गया हुआ है आकाश की तरह सर्व व्यापक है शुद्ध भी हर जगह पे रहते हुए भी, भी आकाश की कोई संबंध नहीं है और दीप्तिमा आकाश स्वयं प्रकाश नहीं है आत्मा स्वयं प्रकाश है आप एक दोनों भिन्नता भी, भी दिखा रहे हैं तो आत्मा आकाश है क्या शंका ने शब्द ऐसा प्रयोग कर दिया कि नहीं आकाश आपने को नहीं कह सकते कि मैं आकाश हूँ हम बोलते हैं कि आकाश है इसमें सब दिखाई दे इसलिए ये स्वयं प्रकाशता में भिन्नता है शुद्धता सर्वगत में शुद्ध आकाश के साथ आत्मा कोई भिन्नता नहीं है और जैसे समस्त भूत आत्मे अपने में अपने में समस्त भूत ऐसा है ऐसे आकाश में समस्त भूत दिखाई दे रहा है समस्त भूतों के अंदर वही आकाश है इस प्रकार हमारा आत्मा के स्वरूप होते हुए भी, भी परंतु आत्मा दोनों में भिन्नता एक एक ही शब्द द्वारा बोल दिया आकाश आदि वस्तु महाभूत स्वयं प्रकाश नहीं है और तो स्वयं प्रकाश नहीं है आत्मा एकमात्र स्वयं प्रकाश ताकि सब वस्तु को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता हो जाए किसी भी प्रमेय वस्तु को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण का हैं। और प्रमाण प्रमाता प्रमेय व्यवहार से पूर्व केव के बिना प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा चेतन तत्व के अधिष्ठान के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति होना ही संभव नहीं है प्रमेय वस्तु भी नहीं दिखाई देगा इसलिए ये सब जो है स्वाभाविक रूप से जो होता है उसको मन में रख करके बस यही हमारे पार्थिक स्वरूप में पूर्ण हूँ मैं हर जगह विद्यमान रहते हुए भी शुद्ध हूँ किसी के साथ संबंध नहीं आत्मा के पारमर्शिक स्वरूप ये कहना श्रुति के अभिष्ट है बोलते हैं उसी श्रुति में जो है ये बोलते हैं और शपथ जुगा सुम अकायम अवर्णम अस्नाविर शुद्धम अपाप विद्धम ये शब्द वहां पे आए हुए उसी को मन में रखते हुए बोलते हैं इस, के, इस के आधार पर आत्मा के शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं है शरीर और आत्मा बिल्कुल दो भिन्न वस्तु है अब, अब अस्नाभि स्नाविर उन दोनों को मन में रखते हुए वृणो स्ना स्थूलम देहम निभा शुद्ध अप तयाप लिंग चकायुत व्रणस्नाव्योर स्थूल देह निवारये शुद्ध पाप तयाप लिंगम चाकायतः वृण निवारये शुद्ध पाप तयापम लिंगम शुद्धम अव्रण अविर व्रण कोई घाव और कोई स्ना शिला नहीं है जिसमे इसके अभाव से आत्मा स्थूल शरीर से रहित है इसी के द्वारा भगवान वहां पे देखा है तो आत्मा के स्थूल शरीर का कोई संबंध नहीं है तभी तुल शरीर में तो घाव भी होता है, है उसके द्वारा शरीर हुआ रहता है।, असना, है और शुद्ध अपापुद्ध कबीर मनुष्य शुद्ध और अपापुदया अकायम उचित इसलिए जो लिंग कायम लिंग, लिंग मतलब सूक्ष्म लिंग शरीर भी नहीं है आत्मा शुद्ध अपाप क्योंकि वो पाप पुण्य के संस्कार कर दिया इसलिए अकायमित उच्चता लिंग शरीर भी नहीं है ऐसा कहा जाता है आत्मा के साथ सूर्य शरीर भी नहीं है सूक्ष्म शरीर भी नहीं है किसी के साथ आत्मा के साथ को कोई शरीर का कोई संबंध नहीं है वो तो अज्ञान से प्रति होती है और अज्ञानी उस प्रति के कारण अपने ऊपर एक आरोप करा देते हैं अधिष्ठान तत्व की अध्यास का कारण होता है हम अपने ऊपर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अथवा उसके व्यवहार और उसके व्यवहार तो सब हम अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं सब अपने आरोप करते हैं बोलती है कि वहां पर कोई घाव नहीं है क्षत्र नहीं है कोई स्नाभा नहीं है इसका मतलब स्थूल शरीर नहीं है फिर वो शुद्ध है विद्ध है, तो है तो ये शरीर भी इसके साथ भी है। इस प्रकार शरीर, से शरीर, दोनों शरीर को निराकरण कर दिया गया श्रुति के द्वारा इसलिए आत्मा सर्वथा असंग है पूर्ण है व्यापक है शरीर रहित है क्योंकि ये भी श्रुति कई बार इसके पहले आया अप्राण अमन मैं प्राण से भी रहते हूँ मन से भी रहित प्राण और मन से रहित होना मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं है स्थूल शरीर तो सामने आग का सामने जलते हुए दिखाई पड़ता है अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में मैं सुख दुख भोगने वाला हूँ ये जब शास्त्र से पता लग गया अथवा तो इसी जन्म में भी हो सकता है तो मैं ये स्थूल शरीर कैसे हो सकता हूँ क्योंकि इस शरीर से तो मैं भोगूंगा नहीं सब कर इसलिए इस इस तो मैं भिन्न ही हूँ इस प्रकार निश्चय करके के आधार पर दे रहे जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है ये बोध हो जाएगा ना तो कारण शरीर जो अग्रण है वो, वो नाश हो जाएगा और नाश होने से ये जो है तादात माता छूट जाएगी अभी तक तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर हो ऐसा भाव लेकर हम व्यवहार करते हैं परंतु जाएगी जब हम हाँ स्थल शरीर में नहीं हो शरीर में जब जाएगा आदत जाती है तो इसी को समझाते हुए एक और श्लोक देखिए बोल रहे वासुदेव जथास्वदेह समम तदी आत्मान समम स ब्रह्म विम वाशुदेव यथास्वत्थे स्वेहे जीत समात् सम्रह्म विम वाशुदेव जथश्वत्थे स्वदेह च्रभित समम तत्तिमा स ब्रह्मितम इस प्रकार कोई वृक्ष में कोई कहता है कि इसमें वासुदेव भगवान है पे, पे। इसी प्रकार जे, इस में आत्मा है देव में आत्मा है ये भी वैसे ही है वासुदेव मतलब जो सब जगह पे व्याप्त किया हुआ है सर्वत्र बसती वासुदेव बसती वासुदेव जो हर जगह पे बैठा हुआ है और स्वयं प्रकाश है इस प्रकार दोस्तों दोनों तो एक, एक ही प्रकार है तदि जो आत्मान तब तो एक जगह पे रहते हुए भी वो वासुदेव हर जगह पे एक जगह पे विशेष होते हुए भी वासुदेव हर जगह पे समान रूप से विद्यमान है इसी प्रकार से आत्मा भी इस ठीक है समस्त शरीर को प्रकाश करते भी वो व्यापक है अलग अलग शरीर में अलग अलग रूप दिखाई देने पर भी परंतु वो व्यापक है इस प्रकार से जो जानता है वो क्या होता है अपने को ऐसा जानता है तो वो क्या ब्रह्मविता में श्रष्ट होता है ब्रह्मवे होता है वासुदेव तथा जिस प्रकार एक ही भगवान वासुदेव वो अशत वृक्ष भी है और मनुष्य शरीर में भी है मतलब हर जगह पे एक ही देवता विद्यमान भगवान विद्यमान है तो हमारे शरीर में क्या नहीं है, में भी है। से तो से जो अपने आप को जो समझ लेता है तो क्या होता है सब्रह्मान रूप से हर जगह पे विद्यमान हो चाहे पेड़ में हो चाहे पत्थर में हो चाहे अपने शरीर में हो जो शरीर को मैं व्यवहार कर रहा हूँ जिसको रहने के कारण समझ में आ रहा है इस प्रकार जो अनुभव कर लेते हैं समझ जाता है वो व्यक्ति क्या होता है मैं ब्रह्म तो में ब्रह्म देवता अच्छा ब्रह्म माना जाता है तो जो अपने अपना पहले अपने को असंग शरीर से भिन्न मानना शरीर से भिन्न मान के अभ्यास का करता उपभोक्ता करते करते कर्म के प्रति स्प्रिया छूट जाएगा कर्म मंदिर पूजा आदि छूट जाएगा धीरे धीरे हर जगह में हर देव मूर्ति में एक ही शुद्ध विद्यमान है पूजा जिसको किया जा रहा है जिससे किया जा रहा है और जो करने वाला है सभी ब्रह्म रूपी है सभी एक आत्मरूपी है इस प्रति हम जो बोध तो है ब्रह्म अर्पण ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान प्रकाशक मंत्र है तो उपयोग वहाँ पे करते हैं कि जब भगवान दृष्टि करने के लिए हम उपासना भी नहीं है ज्ञान की स्थिति है वासुदेव सद्रवित समम त्यक्ति जो आत्मा न जो व्यक्ति इस प्रकार आपने आपको जान लेते हैं समान रूप से नहीं ब्रह्म व्यक्त में श्रेष्ठ है ऐसा अपने आपके भगवान भाष्य अपने श्लोक को इतने प्रकार से विस्तार से बोल रहे हैं यहाँ पे और आगे कोई अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है अन्न अन्नशरी मम हंता न चे अस्म्चा धीसाक्षिताशेषा जथा अन्नशरी मम हैष्यते अस्था धीसाक्षितिता अविशेषा अन्न अन्नशरी चापि दो चीज बोल रहे इसमें जिस प्रकार कभी दूसरा शरीर को देख करके ये मैं हूँ और ये मेरा है इसका बुद्धि नहीं होता जो था जैसे अन्य में बैठ करके मैं व्यवहार कर रहा हूँ उस शरीर को छोड़कर करके कि अन्य किसी शरीर में ये मैं और इस शरीर के संबंध का मेरा है ऐसा नहीं होता यदि है जैसा अन्य तो शरीर में नहीं होता इसी प्रकार इस शरीर में भी तथा अश्विन देह भी साक्षर थे हर जगह पे मैं बुद्धि का भी साक्षी रूप में बैठा हुआ इसीलिए मैं शरीर नहीं हो सकता मैं शरीर की हर क्रिया को देखने वाला जानने वाला जिस प्रकार अन्य शरीरों में मैं बुद्धि और और मेरा इस प्रकार अभिष्ट नहीं होता इसी प्रकार अस्मिन शरीर चपित तथा देह इस शरीर में भी भी साक्षेषात तो इस प्रकार बुद्धि के द्वारा मैं उस शरीर में क्या हो रहा है ना हो रहा है मेरे को दिखाई दे रहा है वहां पर तो बाहर का ही दिखाई दे रहा अंदर का इतना समझ नहीं आता इस शरीर का तो अंदर बाहर दोनों ही दिखाई दे रहा तो तो है क्या क्या? जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब देखने वाला मैं हूँ इसलिए मैं दृष्टा होने के कारण वो दृश्य तो मैं नहीं हो सकता तो मैं नहीं हो सकता इस प्रकार बार बार जिस प्रकार दूसरा शरीर को देख करके हमें कभी भी भी ममत्व अथवा बुद्धि नहीं होती इसी प्रकार इस शरीर में होना चाहिए कहा जाता है अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन कोई रही नहीं जाता शुद्ध आत्मा रहता है फर्स्ट पर्सन के रूप में जिसको तो व्यवहार के जो गुई नहीं है वो किसी प्रकार की व्यवहार की जो गुई नहीं है जिसका जिस, जिस प्रकार दूसरे शरीरों में कभी भी हमें आत्मबुद्धि नहीं होती इसी प्रकार जिस शरीर में बैठ करके मैं समझ रहा हूँ आत्मा संघ का उस शरीर में भी मेरा आत्मबुद्धि नहीं है आत्म आत्म क्यों मैं हर जगह पे बुद्धि का भी साक्षी रूप में बैठा हूँ शरीर में भी दूसरे शरीर में भी अपने शरीर में भी दूसरे शरीर में भी मैं इसी प्रकार बुद्धि के भी साक्षी के रूप में बैठा हूँ इसलिए मैं वो नहीं हो तो ये जो बुद्धि की साक्षी कैसे पता लगेगा अलता देखो जैसे रूप संस्कार तुल्लाधि शुद्ध अभय सदा रूप संस्कार तुल्लाधि रागत देशो भयम चजत गृहते रागोता शुद्ध भय सदा इस प्रकार राग देश भय बैठा हुआ है बुद्धि में बैठा हुआ है ये हमको ग्रहण में होता है समझ में आ जाते हैं इस प्रकार शरीर की रूप रू, उसके संस्कार ये ये बुद्धि बुद्धि सब जो है है है में बैठा हुआ इस इसका संस्कार है ये सब बुद्धि में बैठा हुआ है इसलिए राग देश भव ज जग ये है, है, है। तो जो है जो क्योंकि ये सजग मतलब जथा क्योंकि राग देशो भय जज रूप संस्कार कुल रूप रूप रूप रूप और संस्कार संस्कार संस्कार भी भी जो जो हम हम देखते देखते हैं से शरीर में उसका धीर संयम दस मत क्योंकि बुद्धि का साक्षी करके बैठा हुआ मैं सिर्फ दस मत ज्ञाते इसको जानने वाला शुद्ध अभय इसको जानने वाला बुद्धि की राग देश भय जो भी कुछ उस मनोदा शुंद्ध तो ही शुद्ध रहता तुल संस्कार इसके तुल्य जो बुद्धि की वृद्धि राग देश भय ज राग देश भय सभी जो है सब बुद्धि का आश्रम है ये हमारा हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है सारा yes. ऊपर के वित्तीय जब बुद्धि के में ग्रहण होता है बुद्धि में कहाँ पे हम दिखते हमारी समझ में आता है कैसे किसमें राग है किसमें देश है किसमें प्रति है किसमें भय हो रहा है हमको जानने में आता है इसलिए इसको जानने वाला इसलिए ज्ञाता जो उसको जानने वाला है ना शुद्ध और जानने वाला लाल रंग की चित्र बना हुआ उसको है सामने आप देख रेडिस दिखाई दे।, दे, दे।, तो, तो दे सकता है परंतु आत्मा की शुद्धता के शरीर की शुद्धता की शुद्ध रंग जो रंग हो रहा है उसके साथ कोई संबंध नहीं होता थोड़ा अंधेरा में जाएगा थोड़ा सारा चला जाएगा लालिमा काली जो भी कुछ इसलिए कि रूप राग, देशु राग देश भय शब्द पद के संस्कार सब बुद्धि बैठे बुद्धि के आश्रय में ऐसे इसलिये तस्मा, इसलिये ऐसा ग्रहण होता इसलिए तस्मात इसलिए ऐसा दिखाई देता इसलिए तस्मात ज्ञाता शुद्ध अभयोशा इसलिए उसको जानने वाला बुद्धि के संस्कार को बुद्धि के वृत्ति को राग देश भय यही जो है। भी, भी। मतलब यह सब बुद्धि का वृद्धि वृत्ति है प्रतिशत कुछ भी आत्मा में नहीं है जो उसको जानने वाला है ज्ञाता ज्ञाता शुद्ध अभयोशा इसको जानने वाला तो भय को देखने वाला भय को जानने वाला भय से रहित है भय से रहित तो है तो परंतु मन में भय लग रहा है और मन के भय को आपने ऊपर आरोप करके मैं तो भयभीत हूँ भयभीत मन हो रहा है और मन को हमने पहले से अपने एक ऐसा दर्जा दे रखा है कि मन में जो होगा वो जैसा चलाएगा उसी हम करेंगे उसी को हम सोचते रहते हैं तो बिल्कुल उसका विपरीत यहाँ पे करना है मन जैसा बोलेगा मन जैसा चाहेगा उसके साथ देना ही नहीं है उसके साथ देना ही नहीं है तब जाकर के आत्मा भाव में बैठ सकता है कुछ क्रिया की इच्छा हो कुछ भावना की इच्छा हो शब्द रूप रस आत्मा में नहीं है ये सब जो मन की विकार है इसलिए मन के इस विकार का साथ मत देना है साथ देंगे तब क्या हो जाएगा फिर जो है तद हम काम करेंगे फिर वो साथ देना मतलब उस संस्कार को और धीरे कर दिया और फिर वो संस्कार फिर दोबारा मूल चलाएगा संस्कार से बाहर आना ही यथार्थ संन्यास है जन्मांतरीय संस्कार से बाहर आना ही सं और शरीर इंद्रियो बुद्धि से जो भी कुछ कर रहे हैं इसके साथ कभी तादात हो, क्योंकि सब बुद्धि में तादात्म है, इसको देखने वाला जो है वो मेरा स्वरूप है इस प्रकार से बार बार विचार करने से आत्मभाव में व्यक्ति बैठ सकते हैं बुद्धि आश्रय आगे बोलते है जन्मना तन्म ना नात्म्वासौत्मे जन्मना तन्म नात्मतियाम आत्मेंचपेक्ष न तत्वस्तम न आत्मा न शापिक्षमहि जन आत्माप आत्म्रियापेक्ष जिस जिस प्रकार मन में होता है मैं आत्मा उसी मय उसी प्रकार बन जाता है तनमयो अन्नते न तो आप मतलब मन जिसको चिंतन करते हैं उसको लेकर के आत्मा ऐसा दिखाई देता है न आत्मा तो आप इस को प्राप्त तो करने के लिए मन के कुछ क्रिया नहीं करना पड़ता है आप मन से जैसा सोचोगे मन जैसा सोचोगे मन मन जैसा हो जाता है ये चीज जो है ये आप जैसा जैसा आप अपने चिंतन करते रहेंगे मन धीरे धीरे उसी रूप में डल जाएगा और उस भाव अभी व्यक्त हो जाएगा जन मन जि जिस पर प्रकार मन वाला हम होते हैं उससे वो मन उसी रूप हो जाता <स्थासिता> न तो क्रियात्मने इसलिए उस भाव को प्राप्त करने के लिए आत्मभाव मन को को प्राप्त करना करना है तो क्या पड़ेगा उसी सोचना है उसी विषय में सोचना है और कोई क्रिया करना नहीं है इसमें आत्मा में कोई क्रिया नहीं होता आत्म तेज अन आत्मा तो मन का स्वरूप है फल तो क्या हो जाएगा वो क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता बस केवल भावना मात्र से ही आत्म भाव में मन स्थिर हो जाता आत्मा जो है वो तो है ही और मन उस भाव को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा बस उस भाव को मन आत्मा के भाव को मन जब चिंता करेगा तब क्या हो जाएगा आत्मा भी धीरे धीरे धीरे धीरे मन जो है उस आत्म भाव को प्राप्त कर लेता उस आत्मा भाव को प्राप्त करके मतलब मन भी उस स्वरूप में लय प्राप्त हो जाता जिस प्रकार रजों पर दिखाई दे रहा है सर क्या होता है वहाँ से कहीं जाता नहीं है जलता नहीं है मारते नहीं है पीटते नहीं है चला जाता है मतलब उस अतिन में लय प्राप्त कर जाता है यहाँ पे मन की जो अभी दिखाई पड़ रहा है मन जैसे जैसे अपने स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे और कुछ भी क्रिया नहीं है तो मन उसी स्वरूप में तो तन्मय हो जाता है मतलब उसी स्वरूप में लय प्राप्त कर जा अन अपेक्षकता यहाँ पे आत्मा होने के कारण स्वरूप होने के कारण मन को उस भाव को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना कुछ क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता है सापेक्ष में नापेक्ष होता तो मन उस समय कभी नहीं हो सकता जब तो दिया बस स्वरूप भूत होकर विद्यवान है और उसको जो है अपने मन जैसा चिंता करता तब, है तदरूप बन जाता है तदरूप बन जाता है वो मन आत्मा के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है पर तो क्या हो जाएगा उसी मन के द्वारा ही आत्मा को सोचना है आत्मा को उसी मन के द्वारा सोचने से क्या हो जाएगा मन क्या है आत्मरूप हो जाता है और इस, इसलिए आत्मरूप होने के लिए इस क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता कोई क्रिया की अपेक्षा रखता, तो रखता तो मन स्वयं आत्मरूप नहीं हो सकता कोई क्रिया से अपेक्षा होने से तब तो भिन्न होता है इसलिए न तक मतलब मन ही स्वयं आत्मा है क्यों त्मा को दिखाई पर पड़े सर्प ही, है। अब होते ही दे रहा है इसलिए मन, के तरह जितना आत्म मन आत्मा ही हो जाएगा किसी को पद दिखाई दे रहा है तो मन की जो परिचि वृत्ति संकल्प विकल्प अन्न विषय में शुट करके केवल आत्मभाव में आत्मा के साथ एक ही भाव होकर वृत्त मानेगा अन्य होता भिन्न होता तब हम कुछ जाना पड़ता लाना पड़ता करना पड़ता नहीं है स्वरूप मन आत्मा के ऊपर ही दिखाई पड़ा आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ऊपर उस स्वरूप भाव को प्राप्त होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता यदि भिन्न होता तो करने की आवश्यकता होती जब हम आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं मन भी उसी आत्मा के ऊपर दिखाई पड़ा इसलिए तन मना तन मयो प्रकार से चिंतन करते हैं मन उसे रूप हो क्योंकि आत्मा के से नहीं हो पाता पहले बोल करके आया था कि घोड़ा कभी गाय नहीं बन सकता गाय घोड़ा नहीं बन सकता शरीर को छोड़े बिना ना सुबह बिना नहीं हो सकता यदि मन यदि से संपूर्ण एक भिन्न पदार्थ होता तब तो ऐसा नहीं हो सकता परंतु तो आत्मा के ऊपर ही दिखाई दे रज्जु के ऊपर सर्वे रज्जु से कोई भिन्न द्रव्य होता तब तो उसको बदलने के लिए अनेक समय लगता परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्विस्थान तक तो रज्जु के सर्प्जु में लय प्राप्त कर जाता इसी प्रकार कि आत्मा के ऊपर दिखाई दे रहा मन और मन यदि जैसी जैसे आत्मा का चिंतन करते तो मन क्या है आत्मय हो जाता है उसमें लय प्राप्त करता तब अन्न को क्रिया की आवश्यकता होती बस केवल हमारी भावना सही हम जब अपने स्वरूप में बैठना उसे में उसमें रहना भी हो सकता है इसलिए और कुछ इस समय जब शरीर में और कोई सामर्थ्य बहुत ही कम सामर्थ्य रह जाता है उसमें मन बहुत पावरफुल हो जाता है तो उस मन को समझा बुझा के इस इस दिशा में घुमा देना है समझा करके दिशा में घुमा देना है देखो आत्मा प्रकाश है स्वयं प्रकाश है तो तुम भी ऐसे ही नित्य स्वयं प्रकाश विद्यमान हो आत्मा संघ है असंग ही पुरुष आत्मा असंग है इसलिए तुम्हारे साथ किसी का कोई संग भी नहीं है बार बार इस प्रकार मन के द्वारा विचार करके अपनी व्यापकता असंगता को चिंतन करेंगे तो मन जो है व्यापक मन तो व्यापक है ही तो मन में शुद्ध व्यापकता आ जाएगा मन में शुद्ध व्यापकता आ जाएगा और इस तब जब मन शुद्ध व्यापक प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा मन की अपना पार मतलब जो व्यवहारिक अस्तित्व है वो खो करके मन जो है आत्म रूप व्यापक रूप में स्थित हो जाएगा उसी भाव में विद्यमान आत्मभाव आत्म को उस भाव को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं करना पड़ता केवल मन को बेचारी आत्मपेक्षता क्योंकि स्वरूप होने के कारण किसी को अपेक्षा नहीं रखते हैं सापेक्ष यदि उस सापेक्ष होता तो स्वयं वो नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता वो अपने आप नहीं होता मतलब भिन्न वस्तु किसी की अपेक्षा रखता है समझ में आ जाता है आगे देखिए बोल रहे खामी वही कई रसा ज्ञाप्ती अरा मला चक्षुरादि विपरीता विभाव्यते उपधा सासा जिभक्ता जरा चक्षुरादी उपाध्यात् उपधा सापरीता भाव्य से खम इवेकसा जिभक्ता जरा मला विभाव्यते। चक्षुराद्या चक्ष आकाश जैसा एक रसक है केवल खमी व एक रस ज्ञापति मतलब बोध स्वरूप है अविभक्ता वहां पे कोई इंटरप्शन नहीं है विभक्ति नहीं है कोई रुकावट अथवा क्या बोलेंगे बीच में कोई ज्ञाप ऐसा नहीं है और अजरा उसमें जन्म मृत्यु जरा वैध कुछ नहीं है अमर कोई धूल धूली कण भी नहीं है उसमें अजल और अमर नहीं बल्कि अमल मतलब मल से रहित है कोई नहीं है वहाँ पे और फिर जन्म मृत्यु जरा वैध भी नहीं है उसमें वहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है मतलब कोई भेद निरअवय वस्तु है वोय नहीं है निर अवय वस्तु होने के कारण उसके अंदर कोई क्रिया होना भी संभव नहीं वो आकाश की तरह एक रस है आकाश एक रस है परंतु वो जड़ रस है और यहाँ पे एक रस है परंतु ये चेतन रस है डिविजन भाग विभाग नहीं है ये जिसमें जरा मृत्यु नहीं है यहाँ पे कोई क्योंकि यहाँ पे कोई मल नहीं है दूषित दूषित दूलीकर कुछ नहीं है यहाँ पे कोई दोष नहीं है अमला परंतु चक्षुरादि उपधानात उपन तो ये चक्षुरादि के द्वारा हम उसको देखते ग्ला, लाल रंग की अथवा नीला रंग चश्मा पहन लेंगे सारा वस्तु तो में ही दिखेगा क्यों चक्षु का हमने ढाक लिया उपधाना मतलब ढाक दिया ढाकने के लिए चक्षुरादि उपधाना सा चक्षुरादि ढक जाने के कारण वाषण से क्या होता है की विपरीत आत्मा शुद्ध अशंग होते। वे भी वो वो अशुद्ध और शंग और नहीं है इतना मात्रूं, मात्रूं। इस होती है।, यही जो है इस इतना मात्र मात्र प्रतिति होती यही जो मतलब मन की महिमा है मन आत्मा को इस प्रकार से परेशान करते हैं थे तो वास्तविक आत्मा के साथ मन का कोई संबंध नहीं है यही मन जो है अपनी आत्मा करते करते अपने स्वरूप अपना जो संकल्प विकल्प है उसको छोड़ करके उस ब्रह्म भाव में स्थिर हो सकता है मन को बार बार आत्म चिंतन में लगाता दिखाई देगा दिन कोई संबंध ही नहीं जाएगा आगे देखिए बोल रहे हैं दृश्यप अहम त्म धर्म घटाधिपत तथा प्रत्यजे दोषाच आत्मा अमलो हियता सुंदर सुंदर जितना जितना दोष मारोपच मन में रखते हुए दृश्यवाद अहम इतेशम धर्म घटाधिपत तथा प्रज्ञा ज्ञा दो आत्म अन्य अमलोही बोलते हैं दृश्यवाद अहम इतिश न आत्म ये जो अहंकार है ये दृश्य है श्री आत्मा का धर्म नहीं है अहम इति मैं हूँ ये मैं हूँ इस प्रकार जो बुद्धि है ना दृश्य होने कारण बित्ते बित्ते के कारण वृत्ति मनोवृत्ति हमारा मन का विषय बन जाता है इसीलिए आत्मा धर्म नहीं हो सकता है जिस प्रकार घट दृश्य होने के कारण मैं घट नहीं हूँ इसी प्रकार अहंकार तक भी हमारा दृश्य होने के कारण वो अहंकार भी मैं नहीं हूँ दृश्यता अहम इते न आत्मा धर्म पटादिवत तथा अन्य प्रत्ये इसी प्रकार केवल नहीं जितना मनोवृत्तियां उठ रहे प्रत्यय वृत्ति मनोवृत्तिया सभी को ऐसा समझना है दोषाहलिए दो तो तो तो आत्मा, आत्मा हमेशा ही मन से रहता क्युं? है क्यों क्योंकि दुष्ट है और दृश्य प्रतिमा होने के कारण उसका कोई भी दोष गुण के द्वारा आत्मा ले पाये मान नहीं होता तो उसका कोई भी दोष गुण के द्वारा आत्मा ले पाये नहीं हे के हेतु बोला और वृत्ति है घटोत्मान तो तो तो पर तो। पक्ष पक्ष में हो गया शाद शाद्ध हो गया ये आत्मधर्म नहीं है अहंकार की वृत्ति ये आत्मधर्म नहीं है क्यों दृश्य होने के कारण घट आदि के समान ये है, लिखने की शैली ऐसा वृत्तिया वो, वो, वो मुझमे नहीं है दृश्य घट के समान इसीलिए जब किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं अकेला हूँ प्रसंग हूँ तो क्या हो जाएगा अत अमूल ही इसीलिए आत्मा बिल्कुल समस्त तो मल से रहित है अमल ही अतः आत्मा आत्मात्मा अमल में कोई मल नहीं है निर्मल आत्मा आत्मा है आत्मा है निर्मल क्यों जो भी कुछ दिखाई दे रहा है शरीर इंद्रियो मन बुद्धि में आत्मा उससे सर्वत है वो आत्मा धर्म नहीं है क्योंकि आत्मा दृष्टा है ये सब दृश्य है दृश्य के दृष्टा का संबंध नहीं होता तो यही है मन क्या होता है देखने वाला तो आंख है परंतु कोई चित्र आदि देख करके कुछ का दुख को देखकर करके मन दुखी हो जाता है तो दृश्य के साथ दृष्टा का संबंध नहीं है बोलना मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है परंतु क्या है वो भ्रांति से होती है भ्रांति अर्थ हमारी मानसिक दुर्बलता से ये ये दोष प्राप्त तो होता है परंतु पारमर्थिक उसमें ये नहीं है ये कहने का भी है अन्य प्रत्यय केवल इतना ही नहीं जो भी कोई और व्यक्ति शरीर प्रत्यय नहीं जो भी कोई प्रत्यय मतलब है और उसके किसी के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं होने के कारण आत्मा सर्वथा दोष रहता इसलिए मन से रहित है आत्मा ऐसा समझना चाहिए आगे और देखिए बोलते हैं इसको करके छोड़ते सर्व प्रत्यय साक्षित अभिकारी विक्रीयते यदि दृष्ट बुद्धादी बुद्धि बुद्ध्यादीव अल भव अल्पवीद भवशाक्षिवाद अभीग विक्रीएत भवेत सर्व प्रत्यय अभिकारी च शाक्षिवादिर्वग दृष्टा बुद्धि भवे बोलते हैं कि समस्त प्रत्यय का साक्षी होने के कारण आत्मा तो सर्वथा ही अभिकारी है हर जगह पे विद्यमान है तो सर्व प्रत्यय साक्षी अभिकारी वो अभिकारी है और सर्वत्र व्यापक है यदि आत्मा में विकार होता विक्रियता यदि दृष्टा यदि इस प्रकार दृष्टि दृष्टा है परन्तु की की तो जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा उसका बुद्धि का कारण को, साथ कोई संबंध नहीं रहता है श्री आपके बोला की विक्रिय यदि दृष्टा बुद्ध आदि अल्पविद भवे यदि विक्रिया इस प्रकार मतलब तो परिचिन तो जिस प्रकार बुद्धि के द्वारा हम जानते हैं तो परिचिन शरीर को मैं रूप में जानता हूँ अब इस प्रकार बुद्धि की शुद्धता के कारण जो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता है उस प्रकार वस्तु को जो आप जान लेंगे अपरिचन्न व ही जो मैं भ्रांति से अपने को परिचिन्न मान रहा था वही मैं असंग व्यापक रूप तो तो में अपने आप ही अपने को आ था। अपने अविकारित अपने सर्व समस्त प्रत्यय की साक्षी होने के कारण साक्षी विकारी नहीं होता दुखी यदि भवित आत्मा को साक्षी दुखी न भवे विकारित साक्षी नास्तिक साक्षी निकारिता यदि आत्मा होता तब क्षी नहीं हो पाता साक्षी है तो आत्मा विकारी नहीं हो पाएगा कौन को साक्षी इसलिए अब हम सब जो है मनोवृत्ति का साक्षी है मनोवृत्ति के साथ तादात्मा मत करे तद विपरीत मौका आने पर उसी मनोवृत्ति को बिल्कुल निराकरण कर दे उसी मनोवृत्ति बिल्कुल एक ही जगह पे बैठ करके उसका निराकरण भी हो जाता है कि मैं ये नहीं हूं। सर्व अभिकारी, अभिकारी हूँ मैं सर्व हर जगह विक्रिय दुष्टा दृष्टा ये दृष्टा भी इस प्रकार मन बुद्धि विक्रिया होने लग जाए विक्रिय दुष्टा बुद्धि बुद्धि बुद्धि तब आदि में द्वारा तो जानने से अल्पविद तो रहता है और मन बुद्धि इंद्रिय रहित जो ज्ञान होता है वो तो जो है पूर्णविद होता है पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेशिष्य पूर्णव्य दृष्टि चक्षुरा तत् द्रष्टुर्ति तस्मा दृष्ट सदृ न दृष्टुर्लुप्य द्रष्टुर् न दृष्टि न द्रष्टुर्चराजथब तत् द्रष्टुर्ति में है, नहीं दृष्टि की कभी भी, भी नहीं होता क्योंकि अविनाशी होने के कारण न ही दृष्टुर दृष्टि अविनाशित ठीक इसलिए यदि चक्षु के द्वारा जो देखेंगे विनाशी दृष्टि होगा न दृष्टि लोप्य दृष्टा का जो दृष्टि है उसका लोप नहीं होता क्यों चक्षराधे थक जाता है नहीं दृष्टुर उत्तम क्यों सूची ने कहा सूची की तरह क्या कहा गया नहीं दृष्टुर दृष्टिर विपरिलोप अविनाशित दृष्टा की दृष्टि को कभी भी विपरिलोप नहीं होता है क्योंकि एक अविनाशी तत्व है जाते एक अविनाशी तत्व है इस प्रकार से ना ही दृष्टि कहा गया दृष्ट की कोई मल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और क्योंकि तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय गम में ज्ञान नहीं है इसलिए बुद्धि गम में इंद्रिय गम में ज्ञान होता है उसमें परिचिनता होती कमी होती कभी बढ़ जाता कभी घट जाता जो बुद्धि से हमने बचपन में जाना था सीखा तो हम भूल गया परंतु तो आत्म ज्ञान एक ऐसा वस्तु है जो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता एक बार होने पर अंत काले भी अंतिम समय तक यही ज्ञान अपने आप बना रहेगा ये जो है बिगड़ते नहीं है हमेशा ये गण बना ही रहता इस प्रकार से नहीं दस टू दृष्टि ठीक है आज यही पे रखते हैं नहीं दृष्ट दृष्टि पर इसके आधार पर बोल रहे हैं कि की जैसा, जैसा में तो होते देखते देखते विपरीता देख है परंतु दृष्टि के द्वारा हम देखते हैं वो दृष्टि का भी विपरीपूर्ण पूर्ण में पूर्णाथ पूर्ण मदे पूर्ण सूर्ण म शिष्य मेवाष्य पूर्ण शांति शास्त्री कल कल सूबे जो ओम ना उम नारायण तो कल सुबह जो है ना,